नमस्कार मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो ओम शांति नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए हमेशा की तरह आज हमारे साथ फिर से डॉक्टर ईश्वर भाई जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं और बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं और मन को लेकर हमने काफ़ी अच्छी बातें की पिछली बार और फिर धीरे धीरे हम अपने लाइफस्टाइल को समझने लगे और बच्चे क्यों नहीं पढ़ते या बच्चे और माँ बाप का क्या रोल है वो हमने देखा अब आज हम लोग बात करेंगे सुबह उठ के पढ़ने वाली बात जी हां सवेरे पाँच बजे या साढ़े बजे उठ के पढ़ने के लिए सुबह उठने से क्या क्या फ़ायदे होते वो भी हम लोग जानेंगे और सुबह उठने का जो तरीका है वो कैसे होना चाहिए और सुबह हम कैसे ना जल्दी उठ सकते हैं और फ्रेश होकर हम अपना जो है पढ़ाई का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं इसके बारे में आज जानने वाले हैं तो आप सभी की तरफ से ईश्वर जोशी भाई का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें होने वाली हैं तो मैं चाहूँगा कि आप रेडियो सेट का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा के रखिए और ध्यान से सुनिएगा एक अच्छा विषय है, है विद्यार्थियों के साथ माता पिता भाई बहनों के लिए भी ये विषय बहुत ज़रूरी है तो ईश्वर भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में नमस्कार दोस्तों रमेश भाई आपको भी नमस्कार आपके पूरे टीम को मेरा नमस्कार आज बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट आपने चुना हुआ है कि सवेरे पाँच बजे या साढ़े पाँच बजे उठकर पढ़ाई कैसे की जाए अगर देख लिया जाए तो यह सब्जेक्ट हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है चाहे वो बच्चे होंगे जिनको पढ़ाई की समस्या या तो बड़े लोग होंगे उनके माता पिता जिन्हें लगता है कि मॉर्निंग में हम उठ जाए और योग करें कुछ साधना करें ध्यान धारणा करें लेकिन उठने में बहुत बड़ी तकलीफ हो जाती है श्रुति में दिए गए एक वचन के अनुसार वर्णंग कीर्तिं मतिं लक्ष्मींग स्वास्थ्य मायुष्य विदंति ब्राह्मण मुहूर्त संजाग्रच्छे व पंकज अर्थात इस श्लोक के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता धन लक्ष्मी, बुद्धि स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है रोज सुबह जल्दी जागने वाले लोगों का शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है अब सुबह मतलब क्या या सवेरे उठना मतलब क्या इसको हमें जानना बहुत जरूरी हो जाता है दिलचस्प हो जाता है तो हमेशा की तरह हम प्राचीन समय से शुरुआत करेंगे और अपने जीवन शैली को हम परख कर देखेंगे आज हमें जानना पड़ेगा कि पाँच बजे उठने के मायने क्या हैं भारत भूमि के ऊपर कुदरत एग्जैक्टली हमारे लिए कैसे काम करते हैं अगर हमने सम्पूर्ण भारतवर्ष को देखा भारत भूमि को देखा या भारत खंड को अगर हमने देखा तो आसाम अरुणाचल से लेकर गुजरात के कच्छ तक ये भूमि फैली हुई है जिसके ऊपर से सूर्य गुजरता है अरुणाचल के ऊपर हमेशा सूरज की पहली किरणें आ जाती हैं वहाँ से लेकर के कच्छ तक यानी गुजरात के अंतिम छोर तक अगर देख लिया जाए तो एक घंटे से भी ज़्यादा समय का फासला है यानी कि मान लीजिए कि कलकत्ता का कोई व्यक्ति असम का कोई व्यक्ति अरुणाचल का कोई व्यक्ति सवेरे पाँच बजे जाग जाता है तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि पाँच बजे के करीब करीब वहाँ पर सूरज उग जाता है और मध्य भारत तक आते आते करीबन छः सवा छः बजे का समय काल होता है और गुजरात के ऊपर कच्छ तक जब तक सूरज आता है तब तक पहली किरण जो है वो करीबन सात सवा सात या साढ़े सात बजे आ जाती है जब तक हमारे यहाँ पे दस बजे का समय होता है हम तभी नाश्ता वगैरह करेंगे या ऑफिस जाएंगे तो दस बजे अरुणाचल में अगर हम जाएंगे आसाम की तरफ अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर वो दोपहर का समय होगा और शाम के इससे भी विपरीत शाम के चार बजे उनके यहाँ अंधेरा होना शुरू हो जाता है और पाँच बजे तक लोग शाम के सो जाते हैं पाँच छः बजे तक सो जाते हैं और वही अगर हमने गुजरात में अगर देखा अगर कच्छ की तरफ देखा तो शाम के करीबन सात साढ़े सात बजे तक तो सूरज रहता है और हम लोग अक्सर दस साढ़े या ग्यारह बजे सो जाते हैं किंतु भारत देश एक ही होने की वजह से हमारा टाइमलाइन जिसको हम कैलकुलेट करते हैं ये पूरे भारतवर्ष को एक ही प्रकार का दिया हुआ है बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ मेरे पास जब भी अरुणाचल के और असम के कुछ विद्यार्थी जब भी आए सीखने के लिए कुछ ज्ञान प्राप्ति के लिए आए हुए थे तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ उन्होंने बोला कि सर आपके यहाँ पे तो ये गुजरात में ये सूरत में तो बापरे लोग रात के दस बजे ग्यारह बजे तक जो बाहर घूमते हैं यहाँ पे तो लाइट्स वगैरह चलो तो मैं बोला उससे क्या हुआ नहीं नहीं नहीं ये इतने बजे तो हमारे भाई एक नींद दो नींद तो पूरी हो जाती है सर तो मैं आप लोग कितने बजे उठते हैं तो पाँच बजे साढ़े चार पाँच बजे तो उठ जाते हैं अरे लेकिन भाई आपके यहाँ पर जो पाँच साढ़े बजे का समय काल होता है यहाँ पर हमारे यहाँ पर मॉर्निंग में तभी घोर अंधेरा होता है और सूरज ही यहाँ पे अगर सात बजे उग जाता है तो उसके बाद में हमारी दिनचर्या शुरू हो जाती है लेकिन हमें किसी ने इसके बारे में ज्ञान नहीं दिया इसके लिए फिर क्या होगा कि हमारे बच्चे जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे क्योंकि अमूमन अगर हमने देख लिया तो पूरे हमारे धर्म की रचना जो हुई है या हर एक प्रकार के सेंटर हम जिसको कहेंगे धर्म के सेंटर अगर हम कहेंगे तो ये गंगा किनारे या उत्तर भारत जो है वहाँ से ज़्यादा सेंट्रलाइज हुआ है और करीबन अगर आप कभी गंगा किनारे गए या हरिद्वार की तरफ अगर गए गंगोत्री की तरफ गए तो वहां पे आप देखेंगे कि बराबर साढ़े पाँच बजे सूरज की किरणें आ जाती है छह बजे तक लोग अपने अपने कामों के लिए निकल जाते हैं लेकिन वैसी स्थिति गुजरात की तरफ अगर हम आएंगे तो वहां पे नहीं होगी लेकिन वहां से सब सेंट्रलाइज होने के कारण सब लोगों को अच्छा ऐसा लगा कि पांच बजे साढ़े बजे उठना ही चाहिए अब यहाँ पर मैं उसको थोड़ा अलग प्रकार से डिफाइन करना चाहता हूँ कि हमने सूरज उगने से एक घंटा पहले उठना चाहिए अब आपके लिए काम आसान हो जाएगा यानी कि अगर कोई असम का अरुणाचल प्रदेश का कोई व्यक्ति है पाँच बजे अगर सूरज वहां पे आते हैं तो उन्होंने चार बजे उठना है और कच्चे के जैसी जगह पे अगर सात बजे सूरज आता है तो छः बजे उठने उन्होंने जाग जाना है इतना भी अगर करेंगे और फिर मध्य भारत का अपने अपने सूरज के किरणों के अनुसार अपने अपने जाग जाना है अपने जीवन यापन उन्होंने शुरू करना है जिसके कारण अब हम पैनिक नहीं हो जाएंगे अब ये पैनिक होना कब शुरू हो जाता है जब हम समय को घड़ी के अनुसार मिलाने का शुरू कर देते हैं तब डॉक्टर ईश्वर भाई बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया बड़ा अच्छा लग रहा है और एक मुद्दे पे बात कर रहे हैं जहाँ पर अलग अलग प्रांत में अलग अलग टाइम पर जो है टाइम बाउंड पर ये चीज़ें होती हैं तो निश्चित तौर पे वहाँ के लोगों की दिनचर्या अलग हो जाती है यहाँ की दिनचर्या अलग हो जाती हैं तो सूर्य का आवागमन और सूर्य का जो है आ, दूसरी और ट्रांसफ़र हो जाना ये भी हर प्रांत के लिए अपने आप में अलग जो है दिनचर्या की शुरुआत कर देती है तो बहुत ही अच्छी बातें चल रही हैं और इस बीच में मैं आपको पूछना चाहूँगा कि जो वॉच है घड़ी है ये घड़ी के बारे में थोड़ा सा बताइए एक और बात आती है जहाँ पर हम लोग घड़ी की बातें तो आपने बता दी लेकिन रिस्ट वॉच जो हम हाथ में बांधते वो जो घड़ी है उसकी शुरुआत कैसे हुई और वो क्या हमें संदेश देता है अब ये घड़ी नाम की क्या चीज़ है उसके बारे में थोड़ी इस घड़ी की शुरुआत कहाँ से हो गई और इसकी जरूरत मतलब पश्चिम से जो ये चीजें हमारे पास आई मॉडर्न जिसको हम डायल वाला घड़ी कहेंगे या हाथ के ऊपर पहनने वाला घड़ी की अगर हम बात करेंगे तो ये अंग्रेजों ने हमें कैसे दे या यूरोपियन लोगों ने हमें कैसे दी इसके भी हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं जी जी जरूर रिश्तवाच भी आती है जिसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप बताए जी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा रमेश भाई कि ये रिस्ट वॉच हमारे जीवन में कैसे आया कहा से इसकी उत्पत्ति हुई और इसकी अहमियत आज के जमाने में आज की तारीख में आज के लाइफ स्टाइल में किस प्रकार से है बता रहा हूं अगर हमने भरत खंड को देखा भारत वर्ष को अगर देखा तो यहाँ पर हम सूर्य के अनुसार अपनी दिनचर्या करने वाले लोग है इसके लिए हमारे पास प्राचीन समय में भी जो घड़ियां थी वो सूर्य के अनुसार सूरज के किरणों के अनुसार हम अपने समय को नापते थे यहाँ तक कि सूर्य आकाश में कितना आया उसको भी हम नापते थे कि एक बीता ऊपर आया एक हाथ के जितना ऊपर आया अब तो बच्चों ने उठना चाहिए अब हमारे बाहर जाने का समय हो गया है उस प्रकार से हम नापते थे इसी के लिए भारतवर्ष में सूर्य की पूजा अर्चना हम करते हैं सूर्य को हम अर्ध्य देते हैं अब ये संकल्पना हमने अगर पश्चिम की तरफ देखा तो पश्चिम के यूरोपियन कंट्रीज में हम जाएंगे अगर जिनका राज संपूर्ण विश्व में रहा ऐसे ब्रिटिश लोगों को अगर हमने देखा तो उनके यहाँ का वातावरण उनके यहाँ की आबोहवा किस प्रकार से है वहां पे जब बर्फ गिरेगी तो चौबीसों घंटा बर्फ गिरेगी वहाँ पे टेम्परेचर अगर सिक्स डिग्री है तो चौबीसों घंटा सिक्स डिग्री टेम्परेचर है इसके लिए रात को भी सोने के लिए जाएंगे तो गुनगुना जैसा उजाला रहेगा तो उन लोग को समय समझ में नहीं आता था इसके लिए उन्होंने रिस्ट वॉच की रचना की वहां से उन्होंने रिस्ट वॉच को ढूंढ के निकाला कि वे समय के बारे में पता चल जाना चाहिए और इंडियन लोग ऐसा नहीं होता है इंडियन लोग सोचेंगे सुबह हो गई क्या बाहर उठ करके देखे हाँ सूरज आ गया है हाँ अभी धूप थोड़ी सी तेज हो गई इसका मतलब 10 बज गए हैं परछाई हमारी जो है पैर के नजदीक है इसका मतलब 12 बज गए 1 बज गए अभी तो भूख लग गई इस प्रकार से हमारा जीवन यापन रहता है रात के समय में भी अगर हमने देखा तो करीबन छह बार हमारे रात के यहाँ का टेम्परेचर बदली होता रहता है यानी कि अगर मई के महीने में किसी बंदे ने सोचा कि दस बजे के बाद में वो सो ही नहीं सकता इतना ज्यादा गर्मी उसको हो जाएगी वो अपने बेड़ से उठ ही जाएगा क्यों ऐसा क्योंकि ये हमारे यहाँ का आबोहवामान जो होता है वो अलग प्रकार से होता है लेकिन यही बंदे अंदन में चले गए अगर हम जर्मनी में चले गए तो वहां पर क्या हो जाएगा सिक्स डिग्री टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल तो हम तो सोते ही रहेंगे वहां पर तो उन लोग को इसी के लिए अलार्म की जरूरत आ गए कि भाई जागना है हमने काम करने हैं और इसी के लिए सुई के घड़ी के अनुसार वो लोग हमेशा अपना काम करते हैं और सबसे ज्यादा टाइम पिस्ट जिसको हम कहते हैं ये लोग बन गए अंग्रेज लोग और जब जब वो संपूर्ण विश्व में जैसे जैसे वो फैलते गए तो अपनी संस्कृति अपने घड़ियों का प्रचार उन्होंने वहां पर किया और आज की तारीख में भी अगर हम इंडियन लोगों को देखेंगे किसी समारोह में जाना है कहीं पर जाना है तो बोलता यार इंडियन टाइम इंडियन टाइम मतलब क्या लोग थोड़े से से आराम से आ जाते हैं ये आराम से क्यों आने का होता है क्योंकि हमारे यहाँ पे तीन ऋतु होते हैं और तीनों ऋतुओं में हमारे सूरज की किरणें अलग अलग प्रकार से होती है ठंड के मौसम में सवेरे सात बजे तक आठ बजे तक उठने का मूड ही नहीं होगा और वहीं पे मई के महीने में अगर हमने देखा गर्मी के मौसम में अगर देखा तो भाई पांच साढ़े पाँच छह बजे तो हम जाग जाएंगे और आठ बजे तक अपना पूरा काम धाम करने के लिए तैयार हो जाएंगे और वो समय काल जो होगा मई मैं के महीने में या जून के महीने में शुरुआती जो समय काल आता है तो बड़ा लंबा ऐसा हमारा दिन रहेगा रात के साढ़े सात आठ बजे तक भी सूरज की किरणें रहेगी और हम आराम से काम कर सकेंगे तो ये फर्क दोनों संस्कृतियों में ज्यादा है लेकिन जब हमने अपनी जीवन शैली को पश्चिम की तरह से अनुसरण किया हुआ है अपनाया हुआ है या ब्रिटिशों की बहुत सारी चीजों को हमने अपनाया हुआ है तो अब हमें क्या लगता है कि समय के अनुसार यानि कि पांच बजे हमने जागना चाहिए या साढ़े बजे हमने जागना चाहिए ऐसा अमूमन नॉर्मल जो हमारा सामान्य व्यक्ति होता है उसके जीवन में ऐसा नहीं होता फिर लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि मैं देखता हूं कि जैसा एक जनवरी अभी तो आकर के गया तो बहुत सारे लोगों ने रिजोल्यूशन लिया हुआ था रिजोल्यूशन क्या अरे सवेरे पांच बजे जाग जाएंगे तो अभी बीस बाईस दिन तो गुजर चुके हैं तो लोग मेरे पास आते हैं, सर जी हमने तो रिजोल्यूशन लिया हुआ था लेकिन उठने को ही नहीं हो रहा मैं बोलता यार क्यों जाग जाना है आपको क्यों उठना है इतने भोर कि पांच बजे अगर जाग जाए जा इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है कि आप जाग ही नहीं पाओगे हाँ आप ये बेशक कर सकते हैं कि सात बजे सूरज अगर आते हैं तो छह बजे आप उठ जाइए अपनी दिनचर्यानी योग करना है ध्यान धारणा करनी है उसके लिए आप जरूर जाग जाइए कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए बहुत ही अच्छी बात, बात हमने सुना डॉक्टर ईश्वर भाई जोशी जी से और बहुत सारी बातें और भी बाकी है लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 जीरो पर करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुनते रहो भर आते रहो बारिश में भी हम जब से भाव की बारिश में भीगे हम जब से पत्थर सांतस भी तब से पिघल रहा है पत्थर सांतस भी तब रहा छोर निराशा की बस्ती भोला मन तब से छोड़ निराशा की बस्ती भोला मन तब से मौज मौज रहा है भावों की बारिश भी गए हम जब से कदमों को जो पत अक्सर अच्छा। दुश्मन लगता था कदमों को जो पत अक्सर अच्छा। नफरत का भाव सदा जगता था जान रखा था जिसको देने जाने कब से दिशा में मुड़ने कब फिसल रहा बारिश की बारिश, जब से। की बारिश जब से। नमस्कार मैं हूं अभिनंदन जिंदल मैं एक टेलीविजन आर्टिस्ट हूं मैं संदेश ये देना चाहूंगा कि मैं बहुत खुश हूं यहां पे आके मैं यंग हूं एक जो यंगस्टर होता है उसकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है तो मैं चाहता हूं मेरा जो संदेश है आप सबके लिए जितने भी यंगस्टर्स मुझे सुन रहे हैं कि आपकी जो एनर्जी है उसको सही जगह चैनलाइज़ कीजिए वो डायरेक्शन पाने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर एक बार मधुबन आइए माउंट आबू आइए यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग तो खैर बहुत ही खूबसूरत हैं बहुत ही ज़्यादा तो ये मेरी आपसे गुजारिश है तो आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन सुनते रहो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 नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद और बहुत ही प्यारा सा जो है गीत आपने सुना और विषय बड़ा अच्छा चल रहा है कि मॉर्निंग में सवेरे क्यों नहीं उठ पाते या क्या कारण है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर ईश्वर भाई जोशी हमारे साथ है जिनसे हम लोग बातें कर रहे हैं और बड़ा अच्छा जो है कॉन्सेप्ट लेकर हमारे बीच में आए हैं और जैसे कि साधु संत महात्माओं की बात करें या साधकों की बात करें तो सभी जो है इस चपेट में आ गए अब वर्तमान समय में चाहे विद्यार्थी हो माता पिता हो या जॉब करने वाले हो कहीं ना कहीं सवेरे उठना हमारे लिए मुश्किल का काम होता जा रहा है तो अब ये क्यों हुआ इसके पीछे क्या रिसर्च है वो हम लोग खुशी बाई से सुनेंगे जी डॉक्टर ईश्वर जी पिछली बार का मैं किस्सा आपको सुनाता हूँ बड़ा मजेदार किस्सा है मेरे पास कुछ व्यापारी आ गए जिन व्यापारियों को अचानक से किसी सत्संग में वगैरह गए होंगे तो उनको लगा कि नहीं नहीं नहीं नहीं भोर में पाँच बजे तो हमने जागना है और हमने ध्यान धारणा करनी है गुरु ने बताया हुआ है तो मेरे पास आए गए उधर सर जी दो दिन तो अच्छा रहा लेकिन बाद में उठने को ही नहीं होता है क्या करे बहुत सारा आलस से भरा रहता है उठ जाते हैं तो फिर दिन भर में नींद जैसी लगी रहती है वगैरह वगैरह उन्होंने प्रॉब्लम बताई तो मैंने उनको एक कॉमन सेंस वाली चीज़ पूछी कि भाई मुझको एक चीज़ बता दीजिए कि अगर पाँच बजे आपको सवेरे जागना है तो रात को आप कितने बजे सो जाते हैं तो वह एक दूसरे का चेहरा देखने लगे तो एक बंदा बोला कि सर जी ऐसा है व्यापारी लोग है ना तो मोबाइल पे जो है किसी को व्हाट्सअप करना किसी को कुछ मैसेज भेजना ये वो मैं बोला वो सब तो ठीक है कितने बजे सोते हैं इतना सिंपल सा मैंने आपको सवाल पूछा तो एक ने डरते डरते जवाब दिया साढ़े ग्यारह तो हो ही जाते हैं दूसरा बंदा बोला नहीं नहीं मेरा तो एक डेढ़ तो बज ही जाता है तीसरा बंदा बोला नहीं करीब करीब दो तो हमें बज ही जाते हैं तो मैंने उनको बताया कि देखिए जीवन का एक गोल्डन रूल मैं आपको बताता हूं कि ऊपर वाले ने दो हिस्सों में पूरी दुनिया को बांट दिया है एक हिस्सा वो है जो प्राणी पशु पंछी दिन में काम करते हैं रात को सो जाते हैं और दूसरे पशु पंछी प्राणी जो रात को जागते हैं और दिन में सो जाते हैं और मनुष्य जो है वो पहले प्रकार का प्राणी है जो दिन भर जागता है कामकाज करता है और रात को सो जाता है तो आपको सवेरे अगर जल्दी जाग जाना है तो जाहिर सी बात है कि रात को आपको जल्दी सोना पड़ेगा क्योंकि ऊपर वाले ने हमें एक कोटा दिया हुआ है उतने घंटे की नींद तो हमें चाहिए चाहिए और चाहिए ही अगर वो नींद लेने से हम चुप गए तो क्या होगा दिन भर हमें नींद आने का शुरू होगा डोजीनेस महसूस होगा और बीच बीच में ऐसा लगेगा कि हमने थोड़ी सी झपकी लेनी चाहिए तो ये आदत जो हमारी है इस आदत को बदली करना पड़ेगा याने कि रात का भोजन किसी भी धर्म के लोग होंगे किसी भी जाति पंथ के लोग होंगे रात का भोजन 9 बजे से पहले पहले आपको लेना है कितना भी कुछ लेट हो जाए ज्यादा से ज़्यादा 10 बजे आपने सो जाना है और उससे पहले आधा घंटा पहले कम से कम मोबाइल टीवी या कोई भी स्क्रीन जो है उसको हम नहीं देखेंगे और तब जब आप 10 बजे सो जाएंगे मैक्सिमम टेन थर्टी बजे सो जाएंगे फिर आप आराम से सवेरे पाँच साढ़े बजे जाग सकते हैं तो उन्होंने अब मुझको प्रश्न किया कि सर ऐसी क्या बात हुई कि हम अपने जीवन में ऐसे थोड़े थोड़े थोड़े अपने नींद को आगे आगे आगे धकेलते गए मैंने बोला कि हाँ ये ये प्रश्न आपका बहुत सुंदर है बताता हूं तीन लोग इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं। पहला वो बंदा है जिसने इलेक्ट्रिसिटी को ढूंढ के निकाला ही वॉज टेस्ला उसके बाद में दूसरा बंदा सर हम्फ्रे डेवी उसके बाद में तीसरा बंदा जॉन लॉगीबियर्ड और उसके बाद में मार्टिन कूपर अब ये कौन लोग हैं इन्होंने संपूर्ण मनुष्य जाति को कैसे उलट फेर करके रख दिया सबसे प्रथम तो बात करेंगे टेस्ला साहब की टेस्ला साहब ने हमें जो इलेक्ट्रिसिटी है एसी करंट वाली इलेक्ट्रिसिटी वो हमें संपूर्ण मनुष्य जाति को दी और तुरंत उसके पश्चात ही सर हम्फरेवी और उनके जैसे और नौ साइंटिस्ट लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के बल्ब को ढूंढ के निकाला अब परिणाम यह हो गया कि जब मनुष्य अपने खेती बाड़ी में जाता था और वहां से थक हार के शाम को पांच साढ़े पांच बजे थक के आता था तो घी का दिया या केरोसिन का दिया जलाता था और या पूनम की रात अगर है तो चांद के रोशनी में बैठता था और अपना भोजन खत्म करता था और तुरंत सो जाता था यानी कि सात साढ़े सात बजे लोग अमूमन सो जाते थे लेकिन पहली बार हमारे जीवन में इलेक्ट्रिसिटी आई और पहली बार हमारे जीवन में बल्ब आ गया दोस्तों मैं आपको बता दूं बल्ब का संशोधन या इन्वेंशन कभी भी एडिसन ने नहीं किया थॉमस अलवा एडिसन ये बहुत अमीर थे वो कभी भी गरीब नहीं थे और वो उस वक्त बहुत सारे पेटेंट्स खरीद लिया करते थे ही वॉज वेरी गुड मार्केटर और वो जी इलेक्ट्रिकल कंपनी जो है जनरल इलेक्ट्रिक उसके वन ऑफ द फाउंडर मेम्बर थे उनको बाद में निकाला गया था बहुत सारी कंट्रोवर्सी रही और एडिसन के जन्म से 40 वर्ष पूर्व सर हम्फ्रे डेवी और अलग अलग नौ साइंटिस्ट लोगों ने बल्ब को ढूंढ के निकाला हुआ था लेकिन दुर्दैव हमारा ऐसा है इंडियन एजुकेशनल सिस्टम में यह पढ़ाया जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी बल्ब किसने ढूंढ के निकाला तो बोलता है सर थॉमस अलवा एडिसन अरे भाई नहीं एडिसन के जन्म से चालीस वर्ष पहले इस बल्ब को ढूंढ करके निकाला गया था खैर विषय वो नहीं है विषय ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब जब हमारे जीवन में आया तो उसके बाद में हमारे जीवन का कम से कम एक घंटा यानी सात बजे जब लोग सो जाते थे अब ये सोने का तरीका हमारा हो गया आठ बजे अब हम रात को आठ बजे सोने लगे चलिए बहुत अच्छी बात है अच्छी चर्चा हो रही है आशा करूंगा आप सभी बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा जो है थॉमस एडिसन के बारे में आपने बताया कि बल्ब का आविष्कार उन्होंने किया ये इंडियन हिस्ट्री में और सभी लोग पढ़ाते भी हैं सुनते भी हैं हम लोग लेकिन आपने बहुत अच्छी बात बताया ये इज़ ए गुड मार्केटिंग करने वाला बंदा था उसके 40 साल पहले बल्ब का ईजाद कुछ लोगों ने मिल किया था तो ये आपने बताया तो आइए आगे बढ़ते हैं और कौन से कारक है जिसके वजह से हमारी ये जो दिनचर्या है इसमें परिवर्तन हुआ है फिर दूसरे बंदे ने संपूर्ण मनुष्य जाति को प्रभावित किया वो थे महाशय जॉन लॉगी बियर्ड इसने टीवी को ढूंढ के निकाला अब हमारे जीवन में जब टीवी आया और वो भी दूरदर्शन वाले जमाने के अगर हम बात करेंगे सत्रह इंची छोटा सा टीवी होता था और उसके ऊपर ब्लैक एंड व्हाइटर सिनेमा दिखाई देता था तो वो जब हमारे जीवन में आया तो और एक घंटे का समयकाल हमारे जीवन का निकल गया यानी कि रात को आठ बजे सोने वाले लोग अब रात के नौ बजे सोने लगे बाद में टीवी के ऊपर और ज्यादा प्रयोग होते गए फिर केबल टीवी आया अभी तो डिश एंटेना आ गया और हमारा क्या हुआ कि हमारा रात को सोने का काम आठ बजे के बाद नौ बजे नौ बजे के बाद में दस बजे होने का शुरू हुआ और उसके बाद में जनाब मार्टिन कूपर इनको हमें सैल्यूट करना पड़ेगा उन्होंने ढूंढ के निकाला मोबाइल फोन नाम की चीज और जब यह मोबाइल फोन हमारे जीवन में आ गया तो संपूर्ण मनुष्य जाति को इसने उलट फेर करके रख दिया और उसके बाद में जरूर स्टीव जॉब्स साहब का नाम जरूर लेना चाहेंगे जिसने स्मार्टफोन हमारे हाथ में थमा दिया और उसके बाद में संपूर्ण विश्व में 10 बजे तक सोने वाली मनुष्य जमात अब 11 बजे साढ़े ग्यारह बजे 12 बजे रात के 2 बजे सोने का शुरू हो गया और ये रात को एक एक डेढ़ 2 बजे सोने वाले लोग सवेरे दस बजे ग्यारह बजे तक सोते रहे अब होता क्या है कि रात को जब हम भोजन लेते हैं पानी पी लेते हैं उसके बाद में कुदरतन हमें सोना पड़ता है कुदरतन सोने के बाद में टॉयलेट के लिए हमें प्रेशर आएगा मॉर्निंग छह बजे से लेकर के आठ बजे का समय काल जो कुदरत ने हमारे लिए निर्धारित किया हुआ है अब जो लोग रात को इतना ज़्यादा जागेंगे वो क्या हो जाता है कि मॉर्निंग में वो टॉयलेट के लिए भी उठना नहीं चाहते हैं और सो जाएंगे और दिन के 10-10 11-11 बजे तक सोते रहेंगे उसके बाद में वो फ्रेश होने के लिए चले जाएंगे अब ये महिला जो पेट में अंदर रहता है ये विष के अंदर परिवर्तित हो जाता है और ये विषैला मैला फिर डायबिटीज़ नाम का रोग लेकर के आएगा ब्लड प्रेशर का रोग लेकर के आएगा और न जाने कितने सारे रोगों को वो लेकर के आ जाता है और फिर हमारे जो लोग होंगे वो डॉक्टर्स के पास जाएंगे बेचैनी हो रही है ये हो रहा है वो हो रहा है और करते करते करते किडनीज़ की बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती है क्योंकि किडनी हमारी ठीक तरीके से हम साफ़ नहीं कर पाते हैं कई बार ब्लड से रिलेटेड रोग आ जाते हैं हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हो जाती है ये एक ही चीज के कारण होती है क्योंकि रात को हम लेट भोजन करते हैं रात को यानी कि 10 बजे 11 बजे लोग भोजन करते हैं और उसके बाद में सोना सोने का जो होता है डेढ़ बजे दो बजे अरे ये कोई वक्त हुआ और सवेरे जब हम दस बजे जाग जाते हैं तो हमारा लीवर जो है ये बहुत गलत तरीके से फंक्शनिंग शुरू कर देता है हमारे अंदर का सिस्टम शरीर के अंदर का सिस्टम ये दिनचर्या को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है जिसके कारण अलग अलग प्रकार के रोग हो जाते हैं और रोग होने के बाद में हम डॉक्टर्स के पास जाएँगे दवाइयाँ लेंगे दवाइयाँ लेने के बाद में वो केमिकल्स हमारे शरीर के अंदर जाएंगे जिसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और और भी ज्यादा बीमार होना शुरू हो जाता है। अब बच्चों के अंदर क्या हो जाता है व्यवहारिक रूप से अगर देख लिया जाए तो विद्यार्थियों के अंदर क्या होता है कि माता पिता तो जो जाग रहे हैं ना रात के भाई 11 साढ़े ग्यारह बजे तक जाग ही रहे हैं तो बच्चे भी जागते हैं उनके साथ में अच्छा ठीक है बच्चा जब रात को सो जाता है तो अन्न पचन नहीं हुआ अन्न पचन नहीं हुआ ठीक तरीके से लेकिन सवेरे तो उसको जागना है तो 6 बजे का अलार्म लगा दिया साढ़े पांच बजे का अलार्म लगा दिया क्योंकि मॉर्निंग में तो भाई उठ करके स्कूल जाना है कॉलेज जाना है तो ये बच्चा मॉर्निंग में उठ जाएगा मॉर्निंग में उठ जाएगा अब ये अन्नपचन आधा अन्न पचा हुआ है आधा अन्न नहीं उसको कहा जाता है आम आम का मतलब क्या हुआ अन्न पचन जो नहीं हुआ लेकिन वैसे के वैसे जो अन्न अंदर हमारे शरीर के अंदर जो बचा हुआ है वो अब ये आम क्या करता है ये वात तैयार करता है ये पित्त तैयार करता है अब ये वात यानी कि गैसेस की प्रॉब्लम हो जाती है पित्त की प्रॉब्लम हो जाती है और गैस जब दिमाग में चढ़ जाता है अब हमारे बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा एग्रेसिव बन जाते हैं अब उन्हें जल्दी गुस्सा आने लगता है माइंड कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता जिसके कारण उसके मार्क्स कम आना शुरू हो जाता है तो लाख पते की बात अगर किसी भी व्यक्ति को सवेरे जल्दी जाग जाना है तो उसको रात का भोजन जल्दी लेना है यानी कि करीबन आठ नौ बजे से पहले भोजन लेना है और दस बजे ज्यादा से ज्यादा साढ़े दस बजे कितना भी कुछ हो जाए तो रात को सो जाना है सोने से पहले क्या करना है सोने से पहले हमारा टीवी या हमारा मोबाइल का स्क्रीन यानी कि मोबाइल के स्क्रीन को देखना रात को सोने से आधा घंटा पहले बंद कर देना चाहिए क्योंकि मोबाइल या टीवी क्योंकि टीवी तो स्मार्ट टीवी है ना तो उसके अंदर से रेडिएशंस निकलते हैं उसके अंदर से कुछ के कण निकलते हैं। ये कण जो होते हैं तनाव डालते हैं और ये तनावपूर्ण स्थिति जो होती है जो हमें एक्साइट कर देती है हमारे शरीर के कुछ अंशों को एक्साइट कर देती है जिसके कारण लंबे समय तक आपको नींद नहीं आने के चांसेस तैयार हो जाते हैं नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो वन वन जीरो सेवन पर करियर अब सुन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और डॉक्टर ईश्वर जोशी भाई हमारे साथ है और बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं और रिसर्च की बातें भी आप सुन रहे हैं तो आइए वक्त हो गया है और भी बातें बाकी है जो हम सुनने वाले हैं और आपको बहुत रोचक तत्वों से अवगत कराने वाले हैं डॉक्टर ईश्वर भाई तो अब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 देश भारत देश की महिमा महान, भारत देश की महिमा महान, इसमें आते शिव भगवान भारत देश की महिमा महान, इसमें जग का ये है तीर्थ स्थान जग का बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे भारत देश की महबा महान तो आइए इस गीत के साथ ही फिर से वापस डॉक्टर ईश्वरलाल जोशी भाई का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आगे की कड़ी में हम लोग बात करेंगे कि चलिए हमने समझा कि हमारे डिस्ट्रेक्शन बहुत है लेकिन इस डिस्ट्रेक्शन के साथ में हमें अब कैसे बचना है कैसे हमें जो है अपना ध्यान रखना है इसके ऊपर क्या क्या तरीका है क्या टेक्निक्स है क्या प्राणायाम क्या योग मेडिटेशन किन चीज़ों का हम उपयोग करें जिससे हम अपने आप को रेडिएशन से भी बचा सके और हमारा दिनचर्या भी सुंदर हो सके और हमारा लाइफ भी अच्छा बन सके इसके ऊपर आप बताएं हमारे बच्चों को भी और बड़ों को भी कई पेशेंट्स हमारे पास आ जाते हैं और उनको इंसोमनिया हो गया निद्रानाश मतलब क्यों हो जाता है क्योंकि लंबे समय के लिए वीडियो देखते रहेंगे लंबे समय के लिए मोबाइल के ऊपर बातचीत करते रहेंगे ये मोबाइल नाम की जो चीज है है तो अच्छी लेकिन इसके अंदर से रेडिएशन जो निकलते हैं यह हमारे ब्रेन के ऊपर बहुत गहरा असर डालते हैं और इसके लिए अगर हमें अच्छी नीत चाहिए तो आधा घंटा पहले मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए या अपने टी को स्विच ऑफ कर दीजिए और उसके बाद में थोड़ी आंखें हमारी शांत तो हो जाएंगे थोड़े कान शांत तो हो जाएंगे ब्रेन शांत तो हो जाएगा उसके बाद में हमें गहरी नींद आना शुरू हो जाएगा नींद अच्छी नींद आने के लिए या पेट अगर साफ नहीं होता है तो एक जल चिकित्सा हल्का सा मैं आपको बता देता हूं मॉर्निंग में जैसे हम उठ जाते हैं कितने भी बजे आप उठ जाइए तो गर्म गुनगुना पानी डेढ़ ग्लास पानी पी लीजिए और नाश्ता करने से पहले आधा घंटा पहले आधा ग्लास जितना पानी पीजिए नाश्ता करने के बाद में पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है कुछ लोग होते हैं उनको चाय लेने के बाद में पानी पीने की आदत होती है ऐसे लोगों का हाजमा बिगड़ जाता है और उन्हें वॉशरूम के लिए दो तीन चार बार भागना पड़ेगा और फिर भी उनका पेट साफ नहीं होता है यह समस्या उनकी अलग प्रकार की शुरू हो जाती है आगे क्या करना है आगे दोपहर का भोजन लेने से पहले आधा घंटा पहले डेढ़ गिलास पानी पीना है भोजन के साथ में या भोजन के पश्चात में बिल्कुल भी पानी नहीं पीना है रात के भोजन से भी पहले बस वही काम होगा डेढ़ गिलास पानी पीना है आधा घंटा पहले भोजन के बाद में पानी नहीं पीना है शुरुआती दौर में आपको थोड़ा सा ये मुश्किल लगेगा लेकिन दो तीन चार रोज के बाद में इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी दूसरा हमारा जो भोजन लेने का स्टाइल है वो बहुत ज्यादा गलत हो गया है मॉडर्न जमाने में ये गलत क्या हो गया है मॉर्निंग में जब हम उठते हैं अगर हमने खेतीबाड़ी बाड़ी जब इंसान करता था हिंदुस्तानी लोग जब भी करते थे तो मॉर्निंग में उठने के बाद भोर सवेर उठने के बाद में वो तगड़ा भोजन कर लेते थे और उसके बाद में खेतीबाड़ी के लिए निकल जाते थे और दोपहर को हल्का सा भोजन होता था और रात के समय जब भी वो आते थे तो उससे भी हल्का भोजन वो लेते थे और बड़े आराम से सो जाते थे आज की तारीख में हम इसे ठीक विपरीत ठीक उल्टा करते हैं मॉर्निंग में हम बहुत थोड़ा सा नाश्ता करेंगे दोपहर का भोजन और थोड़ा ज़्यादा रात के लिए बहुत हीवी भोजन करते हैं जिसके कारण जिसका विपरीत असर हमारे लीवर के ऊपर और हमारे अंदर जो सिस्टम है अंदरूनी सिस्टम है उसके ऊपर आ जाता है तो ये हम धीरे धीरे स्विच ऑफ स्विच ऑन हमें करने की आवश्यकता है आज की तारीख में भी अगर आप लोग कभी बिहार नेपाल साइड में चले गए पहाड़ी इलाके में अगर चले गए तो पहाड़ी इलाके के लोग आज की तारीख में भी तगड़ा भोजन करेंगे एक मॉर्निंग के समय पे और जब वो दोपहर को भोजन करने के लिए जाएंगे अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं और कुछ अगर वहाँ के मजदूर या न, न, न, काम करने वाले लोग है तो उनकी जीवन शैली को देखिए तो वह बिहारी व्यक्ति या नेपाली व्यक्ति क्या बोलता है दोपहर को भोजन वो खाना खाना नहीं बोलता है वो बोलता है नाश्ता करने जा रहा हूं ये दोपहर को भोजन के कहेंगे और शाम के समय पे बिल्कुल हल्का सा भोजन लेकर के वो लोग सो जाते हैं इसी के कारण पहाड़ी लोग जो होते हैं वो कम से कम बीमार हो जाएंगे और समुद्र किनारे यानी कि सूरत की बात करेंगे जब हम मुंबई जैसे शहर की बात करेंगे तो यहाँ पे जब लोग आ जाते हैं तो ये लोग इसे बिल्कुल विपरीत उल्टा कर लेते हैं और जिसके कारण हमारे शरीर का नुकसान हो जाता है और ये नुकसान क्या करता है सवेरे जागने की हमारी आदतों के ऊपर बुरा और गहरा असर डालती है कि रात का भोजन आपको लेना है नौ बजे से पहले चाहे कुछ भी हो जाए घर की स्त्रियों ने उस प्रकार से अपने टाइम टेबल को एडजस्ट करना है क्योंकि वो तो कहेंगे हमारा भोजन तो 11 बजे से पहले होता ही नहीं अरे होता ही नहीं मतलब क्या है आपने प्रिपरेशन ही शुरू किया सीरियल देखने के बाद में साढ़े नौ बजे के बाद में तो ग्यारह बजे जाहिर सी बात है और वही प्रिपरेशन अगर हमने शुरू किया पांच बजे या छः बजे अगर शुरू किया तो जाहिर सी बात है कि भाई साढ़े बजे तक तो भोजन तैयार हो जाएगा ये होने के बाद में जब सवेरे आपको नींद से जागना है अलार्म तो लगा लेते हैं लेकिन सोने से पहले ट्रिक करनी है अपने ही मन के साथ में आपने बोलने देना है पचासो बार कि मैंने सवेरे पांच बजे जागना है पांच बजे जागना है और ये बोलते बोलते आप सो जाते हैं मन ही के साथ में जोर से नहीं बोलना है ऑटोमेटिकली हमारे शरीर के अंदर एक बॉडी क्लॉक काम करता है और ये बॉडी क्लॉक क्या करेगा आपको बराबर पांच बजे आपकी नींद खुल जाएगी नींद खुलने के बाद में अब वापस चांसेस हो जाते हैं कि आप वापस सो जाओगे तो नींद खुलने के बाद क्या करना है सोते सोते ही चार पांच छह बार जोर जोर से सांस अंदर लेनी है बाहर छोड़नी है दैट इज नोन एज प्राणायाम ये प्राणायाम गहरा प्राणायाम जब आप करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपके ब्रेन की तरफ बहुत अच्छा ऑक्सीजन गया हुआ है फिर आप बैठ जाइए और हल्का सा प्राणायाम और ज्यादा तेज गति से कीजिए फिर वहाँ से आपको निकलना है बाथरूम होकर के आइए थोड़ा सा घर ही घर में टहल लीजिए क्योंकि अभी तो ठंडी का मौसम चल रहा है घर में थोड़ा सा हम टहलने के बाद अगर हमने हाथ ऊपर नीचे किए या पैर हमारे हिला दिए थोड़ा सा स्ट्रेच आउट जिसको कहते हैं वो किया ऑटोमेटिकली आपकी नींद जो भाग जाएगी और अगर आप आसन करना चाहते हैं योगासन करना चाहते हैं वेल एंड गुड सूर्य नमस्कार करेंगे और भी अच्छा गर्म गुनगुना पानी आप पी लेते हैं थोड़ा सा सोसाइटी में चक्कर मार लीजिए आजू बाजू में कहीं अगर चक्कर मार दिया तो अच्छा है कुत्ते वगैरह होंगे आजू बाजू में तो हो सकता है भोंकेंगे आपके ऊपर क्योंकि पहली बार आपके जैसा प्राणी कोई बाहर निकलेगा तो ये हम कर सकते हैं कि घर ही के घर ही में अंदर क्योंकि ठंडी का मौसम है तो घर ही में हम जरा तीन चार पाँच चक्कर लगाएंगे और फिर उसके बाद में हमारी दिनचर्या शुरू हो जाएगी और यकीन मान लीजिए चाहे आप विद्यार्थी हैं चाहे माता पिता हैं चाहे दादा दादी हैं चाहे नाना नानी हैं इन ट्रिक्स को जब आप अपना लोगे तो उसके बाद में आपका जीवन सुखमय होगा लंबी आयु आपको मिलेगी आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा गैस पित्त की समस्या आपकी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और आपका जीवन सुखमय और समृद्धिमय होगा एक कहावत के साथ में इसको हम खत्म करना चाहेंगे सुखार्थी कुतो विद्या नास्थी विद्यार्थिन्खम सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम अर्थात आराम के साधकों को ज्ञान प्राप्त नहीं होता और ज्ञान के साधकों को आराम प्राप्त नहीं होता सुखार्थी को विद्या और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए यह सुख भले हमारे नींद का होगा इस नींद को हमें त्यागना पड़ेगा तभी जाकर हमें सुख मिलेगा और हम अपने जीवन में कामयाब हो पाएंगे चलिए डॉक्टर ईश्वर जोशी भाई बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और बहुत ही कीमती चीज़ें आपने बताई हैं और बैठे बैठे घर में लोग जो हैं इस ज्ञान अमृत का पान कर रहे थे आपके द्वारा और आपने प्राणायाम की टेक्निक्स भी बता दिया मेडिटेशन के बारे में बताया और साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि त्याग से ही सुख मिलेगा तो नींद का त्याग करने से आपको भविष्य में सुख मिल सकता है अगर अभी नींद आप सुख लेंगे नींद का तो फिर भविष्य में आपको सुख मिलेगा नहीं ये भी आपने इनडायरेक्टली बता दिया तो फिर से एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंगल धन्यवाद रमेश भाई आपने मुझको यहाँ पर बुलाया इस बहुत ही बेहतरीन और सुंदर ऐसे विषय के ऊपर आज हमने चर्चा की इसके लिए मैं आपको लाख लाख धन्यवाद दे रहा हूँ और आपकी टीम का मैं अभिनंदन करता हूँ हमेशा वो बहुत सुंदर सुंदर विषय लेकर के आते हैं धन्यवाद थैंक यू थैंक्स स लॉट तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर आएंगे तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और आपका कोई विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं कुछ बात करूं या हम कुछ सुनना चाहते हैं ऐसा आपको लगता है तो विषय आप चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे मैसेज करके भेज दीजिएगा तो हम लोग अगले एपिसोड में आपका विषय लेकर बातचीत करेंगे डॉक्टर ईश्वर जोशी भाई से तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मस्करा nirega सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए खाने में सरकार आ गए है मेरे गरीब खाने में आया है दिल को सुकून के गरीब आने में आया है दिल को सुकून के गरीब आने में उद्दत से प्यासी अखियों को मिला जो वसा गए उद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर अटका था जिस कपान के खातिर इस जमाने में अटका था जिसको पान के खातिर इस जमाने में उमड़ आई मेरी यहाँ देख कर अपने बाबा को ocean